हाई गाइज मैं हूँ कृतिका सिंगर और अब मैं हूँ एक्सक्लूसिवली विथ सी इवेंट्स टैलेंट मैनेजमेंट सो फॉर एनी वर्क रिलेटेड क्वेरीज प्लीज वील फ्री टू कॉन्टेक्ट बैम थैंक यू